महाभारत द्रोण पर्व चतुर्दशोध्याय द्रोण का पराक्रम कौरव पांडव वीरों का द्वंद्वयुद्ध रण नदी का वर्णन तथा अभिमन्यु की वीरता संजय उवाच तथा के जनयन सुमहत प्रीतनाम द्रोणो दहन कक्ष संजय कहते हैं राजन जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और सारी सेना को जलाते हुए सब ओर विचरने लगे निर्दन तमने साक्षाद्नी विबोथित दृष्ट्वा क्रुद्धम सखं पंत सुवर्ण में रथ वाले द्रोण को वहाँ प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव के समान क्रोध में भरकर संपूर्ण सेनाओं को दग्ध करते देख समस्त उठे सुकारिनः बाण चलाने में शीघ्रता करने वाले द्रोणाचार्य के युद्ध में निरंतर खींचे जाते हुए धनुष की प्रत्यंत का टंकार की गड़गड़ा के गड़गड़ाहट समान बड़े जोर जोर से सुनाई दे रहा था। रौद्रास्तवता मुक्ता समृद्धा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडव सेना के रथियों घुड़सवारों हाथियों घोड़ों और पैदल योद्धाओं को गर्द में मिला रहे थे नानद्यमान पर्जन्य प्रवृद्ध शुचि संचय अस्म वर्ष में वाहर सत्परे वह भय मास बीत जाने पर वर्षा के प्रारंभ में जैसे मेघ अत्यंत गर्जन अत्यंतन के साथ फैलकर आकाश में छा जाता और पत्थरों की वर्षा करने लगता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने दिपाणों की वर्षा करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने लगे वितरण सदा से राजन सेना संशोभन प्रभु वर्धया मास संासन शक्तिशाली द्रोणाचार्य उस समय रणभूमि में विचरते और पांडव सेना को क्षुब्ध करते हुए शत्रुओं के मन में लोकोत्तर भय की वृद्धि करने लगे तस्य विद्यो दिवाभ्रे सुचापम हेम परिष्कृत भ्रमद्रथाबुदेव जाते पुनः पुनः उनके घूमते हुए रथ रूपी मेघमंडल में स्वर्णभूषित धनुष विद्युत के समान बारम्बार प्रकाशित दिखाई देता था सवीर सत्यवान्न प्राज्यो धर्म नित्य सदापुट युगात कालबद्ध घोराम रोद्राम पार्वत नदी उन सत्यपरायण परम बुद्धिमान तथा नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले वीर द्रोणाचार्य ने उस रण क्षेत्र में प्रणय काल के समान अत्यंत भयंकर रक्त की नदी प्रवाहित कर दी अमर प्रभु सर्वतः वृक्षापहार नि उस नदी का प्राकट्य क्रोध के आवेग से हुआ था मांस भक्षी जंतुओं से वह हुई थी सेना रूपी प्रवाह द्वारा वह सब ओर से परिपूर्ण थी और ध्वज रूपी वृक्षों को तोड़ फोड़ कर बह रही थी तो वर्ता हस्त स्वकृतरोदतम कवचो डुपसुक्ता समकुलाम उस नदी में जल की जगह रक्त राशि भरी हुई थी रथों की भवरें उठ रही थी हाथी और घोड़ों की ऊंची ऊंची लातें उस नदी के ऊंचे किनारों के समान प्रतीत होती थीं। उसमें कवच नावों की भांति तैर रहे थे तथा मांस रूपी कीचड़ से भरी हुई थी मेदो दो मज्जा थी सिकताम संग्राम अचलता पुनराम प्रातमस्लाम मेद मज्जा और हड्डियाँ वहाँ बालूका राशि के समान प्रतीत होती थीं पगड़ियों का समूह उसमें फें के समान जान पड़ते थे संग्राम रूपी मेघ उस नदी को रक्त की वर्षा द्वारा भर रहा था वह नदी प्रास रूपी मत्स्यों से भरी हुई थी नरनागा सुकलीम सर्वे गौ घवाम शरीर दारू संघट्टाम रथकच्छ पसंकुलाम वहाँ पैदल हाथी और घोड़े ढेर के ढेर पड़े हुए थे बाणों का वेग ही उस नदी का प्रखर प्रवाह था जिसके द्वारा वह प्रवाहित हो रही थी शरीर रूपी काष्ट से ही मानो उसका घाट बनाया गया था रथ रूपी कछुओं से वह नदी व्याप्त हो रही थी ना भरण भूषितम योद्धाओं के कटे हुए मस्तक कमल पुष्प के समान जान पड़ते थे जिनके कारण वह कमल वन से संपन्न दिखाई देती थी उसके भीतर असंख्य डूबती बहती तलवारों के कारण वह नदी मछलियों से भरी हुई सी जान पड़ती थी रथ और हाथियों से यत्र तत्र घिर वह नदी गहरे कुंड के रूप में परिणित हो गई थी वह भाँच भाँच के आभूषणों से विभूषित ही प्रतीत होती थी महारथ सतावरताम भूमि रेणुर में मालिनी महावीराम संखे सुतनाम्बिर विशाल थ उसके भीतर उठती हुई भवरों के समान प्रतीत होते थे वह धरती की धूल और तरंगमालाओं से व्याप्त हो रही थी उस युद्ध में वह नदी महापराक्रमी वीरों के लिए सुगमता से पार करने योग्य और कायरों के लिए दुस्तर थी शरीर सतसंबाधाम गृद्ध कंक नि सेविताम महारथ सहस्राणी नयंतिम यम साधनम उसके भीतर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी गिद्ध और कंक उस नदी का सेवन करते थे वह सहस्रो महारथियों को यमराज के लोक में ले जा रही थी निसेविताम छिन्न छत्र महांसाम मुकटाण सेविताम उसके भीतर सूल सर्पों के समान व्याप्त हो रहे थे विभिन्न प्राणी ही वहां जलपक्षी के रूप में निवास करते थे कटे हुए समुदाय क्षत्रियोपी जल पक्षियों सेवित दिखाई देती थी चक्र कुर गक्राम सरछुद्र झसा कुम बक गृद श्रिगला नाम घोर संघय निषेविताम उसमें रथों के पहिए कछुओं के समान ग नाकों के समान और बाढ़ छोटे छोटी मछलियों के समान भरे हुए थे बगलों गीधों और गीदड़ों के भयानक समुदाय उसके तट पर निवास करते थे निहतान प्राण न संख्य द्रोण न बलिनारणे वह तिम पितृलोका सतसो राज सत्यम निपश्रेष्ठ बलवान द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए सैकड़ों प्राणियों को वह पितृलोक में पहुंचा रही थी शरीर सत संबंधा के सतता द्वलाम नदीं प्रतराजन विरोाम व्यवर्धनि उसके भीतर सैकड़ों तथा घासों के समान प्रतीत होते थे राजन इस प्रकार द्रोणाचार्य ने वहां खून की नदी बहाई थी जो कायरों का भय बढ़ाने वाली थी अनेकानि तानि का महारतम सर्वतोभ्य द्रवं द्रोणम युधिष्ठिर उस समय समस्त सेनाओं को अपने गर्जन तर्जन से डराते हुए महारथी द्रोणाचार्य पर युधिषि आदि योद्धा सब ओर से टूट पड़े तान द्रवत सूराब उन आक्रमण करने वाले पांडव वीरों को आपके सुदृढ़ पराक्रमी सैनिकों ने सब ओर से रोक दिया उस समय दोनों दलों रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा सहदेव समाद्रियंत्र ध्वजर सैकड़ों मायाओं को जानने वाले शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और उनके सारथी ध्वज एवं रथ सहित उन्हें अपने पहने बाणों से घायल कर दिया तस्मादृश केयानपी ना क्रुद्ध सरि तब माद्री कुमार सहदेव ने अधिक कुपित न होकर शकुनी के ध्वज धनु सारथि और घोडों को अपने बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करके साठ बाणों से सुबलपुत्र शकुनी को भी बिन्द डाला सौ बलस्तु सतंगता राजन पातयत गदा हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ रथ से कूद पड़ा राजन उसने अपनी गदा द्वारा सहदेव के रथ से उनके सारथी को मार गिराया तथस्त विरथौरा महाबल चिक्री महाराज उस समय वे दोनों महाबली हो गदा हाथ में ले में लेकर करने लगे मानो शिखर वाले दो पर्वत परस्पर टकरा रहे हो द्रोण पांचाल सुध्यस्त्या द्रोणाचार्य रात द्रुपद को दस शीघ्रगामी बाणों से भिन्द डाला फिर द्रुपद ने भी बहुत से बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया तब द्रुपद ने भी और अधिक सहायकों द्वारा द्रुपद को छत विच्छत कर दिया विमसतीमसेनो विंसा निशत सर विद्वाकंपय तद्भुत में वीरभीन बीस तीखे बाणों द्वारा विवंसती को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके यह एक अद्भुत सी बात हुई विविशतस्तु सहता जस्वकेतुसरासनम भीम चक्रे महाराज तत सैनान्यपूर्ण महाराज फिर विमंशति ने भी सहसा आक्रमण करके भीमसेन के घोड़े ध्वज और धनुष काट डाले यह एक सारी सेनाओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की सतन शत्रु विक्रमे तथोस युद्ध में शत्रु के इस प्राक्रम को सह सके उन्होंने अपनी गदा द्वारा उसके समस्त सुशिक्षित घोड़ों को मार डाला सरथा महाबल अभ्याम सेनम तो मत मत राजन घोड़ों के मारे जाने पर महाबली विवंसती ढाल और तलवार लिए रथ पड़ा और जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत गजराज पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने भीमसेन पर चढ़ाई की शल नकुलिर प्रियमात्म विवेद को वीर राजा अपने प्यारे भांजे नकुल को हंसकर लाड और कुपित करते हुए से अनेक बाणों द्वारा डाला निपात्य संखे संखम दताप वापी नकुल ने उस युद्ध में शल्य के घोड़ो छत्र ध्वज सारथी और धनुष को काट गिराया और विजयी होकर अपना शंख बजाया धृष्ट के तो कृपेणास्तान चतरा बहुविधाक्षरान कृपाचार्य के, के चलाए अनेक को उन्हें से घायल कर दिया और तीन द्वारा उनके को भी काट गिराया तम कृप सर्वर्षेण महता समय विव्याध चरण विप्रो धृष्ट के तब ब्राह्मण कृपाचार्य ने भारी बाण वर्षा के द्वारा अमरशील धृष्ट केतु को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका और घायल कर दिया सात्य केण ना चेन स्नातरेव्या पुनर साकीिकी ने मुस्कुराते हुए से एक नाराज द्वारा कृतवर्मा की छाती में चोट की और पुनः अन्य सत्तर बाणों द्वारा उसे छत विक्षत कर दिया तम भोज सप्त सप्तर चलम तब भोजवंशी कृतवर्मा ने तुरंत ही सतहत्तर सेना सचापी तम तोमरेण से, तो से दूसरी ओर सेनापति धृष्टुम्ड ने श्रीगर्द सुशर्मा को उसके मर्मस्थानों में अत्यंत चोट पहुंचाई। यह देख सुशर्मा ने भी तोमर द्वारा के गले की हसली पर प्रहार किया तो समरे विराट व्यतन महावीर तदुत समरभूमि में महापराक्रमी मत्स्य देशी वीरों के साथ विराट ने विकर्तन पुत्र कर्ण को रोका वह अद्भुत सी बात थी तत्पौर सूत वहाँ सुतपुत्र कर्ण का भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ उसने झुके हुए गाठ वाले बाणों द्वारा उनकी समस्त सेना की प्रगति रोक दी द्रुपदस्तु स्वयं राजा भगधत्न संगत तयोरुद्धम महाराज चित्र रूप महाराज तन्नंतर राजा द्रुपद स्वयं जाकर भगदत्त से भिड़ गए महाराज फिर उन दोनों में विचित्र सा युद्ध होने लगा भगदत्तस्तु राज द्रुपदम नतपर्व भी ध्वज रथम दिव्याधा पुर सर सब पुरुषश्रेष्ठ भगदत्त ने झुकी हुई गाठ वाले बाँडों से राजा द्रुपद को उनके सारथी रथ और ध्वज सहित बीन डाला द्रुपदस्तु तत क्रुद्धो भगदत्त महारथं आज खानी क्षिप्रम शरीदातपर्वण यह देख द्रुपद ने कुपित हो झुकी होट वाले बाण के द्वारा महारथी भगदत्त की छाती में प्रहार किया युद्धम विचारुर और शिखंडी ये दोनों संसार के श्रेष्ठ योद्वा और अस्त्रविद्या के विशेषज्ञ थे उन दोनों ने संपूर्ण भूतों को त्रास देने वाला युद्ध किया राज्य से महारथं महताे न छादया राजन पराक्रमी भूरिश्रवाने रण क्षेत्रेत्र में द्रुप पुत्र महारथी शिखंडे को यक समूहों की भारी वर्षा करके आच्छादित कर दिया शिखंडी तू ततः क्रुद्ध सौमद प्रजानाथ भरत नंदन तब क्रोध में भरे हुए शिखंडी ने नब्बे बाण मार कर सोम कुमार भुरी को कंपित कर दिया राबु चक्राते भयंकर कर्म करने वाले राक्षस गतोजक गत और राक्षसुस ये दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे माया वे घमंड में भरे हुए निशाचर सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते और माया द्वारा ही एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डालते हुए अदृश्य भाव से विचर रहे थे चेकितान ओ नुधे चाति भैरव यथा केवासुर युद्धे बल सक्रो महाबल चेकितान अनुविंद के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे मानो देवासुर्राम में महाबली बल और इंद्र लड़ रहे हो लक्ष्मण छत्रदेवन करो मको यथा विष्णु पुरा राजेण संयुगे राजन जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु हृणाक्ष के साथ सिद्ध करते थे उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में लक्ष्मण छत्रदेव के साथ भारी संग्राम कर रहा था नाजन सौभद्रम पौरव राजन विधि विधिपूर्वक सजाये हुए चंचल घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ हो गर्जना करते हुए राजा पौरव ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर आक्रमण किया तथा सत्परी तो युद्धाकांक्षी महाबल तेन चक्रे तब का दमन और युद्ध की अभिलाषा करने वाले महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आया और उनके साथ महान युद्ध करने लगा पौरवस्त सौभद्रम सर्वरा तैरवा की तस्जुन ध्वज छत्र धनुष्चोत पौरव ने सुभद्रा बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी यद देख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उनके ध्वज छत्र और धनुष को काटकर धरती पर गिरा दिया सौभद्र पौरव त्वन विध्वा सप्तभिरा पंचभे तस्विध हयान सूतम चाक फिर अन्य साथ शीघ्र गांी बाणों द्वारा पौरव को घायल करके अभिमन्यु ने पांच बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को भी छत विक्षत कर दिया ततः प्रहृष्यंसेवि तमुहू समर्जुन सुनम पौरवान्त तत्पश्चात अपनी सेना का हर्ष बढ़ाते और बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए अर्जुन कुमार अमन्यू ने तुरंत ही एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो राजा पौरव का अंत कर डाले में समर्थ था तम तो संधिथ महाज्ञा सायक घोर दर्शनम द्वाभ्याम भार्द्य छेद सरम धनु उस भयानक दिखाई देने वाले सहायक को धनुष पर चढ़ाया हुआ जान कृतवर्मा ने दो बाणों द्वारा अभिमन्यु के सहायक सहित धनुष को काट डाला धनुष्छि सौभद्र परवीरह उदर हसीम खडगम आदतान सरावरम तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर चमचमाती हुई तलवार खींच ली और ढाल हाथ में ले ली साते ना सतेनाक तारे नरमणाकृतहस्तव भ्रांता सिर व्यचरण मार्गान दर्शयन वीरमात्म उसने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुशिक्षित हाथों वाले पुरुष की भांति अनेक ताराओं के चिन्हों से युक्त ढाल के साथ अपनी तलवार को घुमाते और अनेक पैसरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरना आरंभ किया भ्रामितम पुनुभ्रांतम आधुतम पुनरुचितम धर्म राजेंद्र विशेषमत राजन उस समय नीचे घुमाने ऊपर घुमाने अगल बगल में चारों ओर घुमाने और फिर ऊपर उठाने की क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही थी कि ढाल और तलवार में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था सौ पौरवरतम से शाम आप सहसा नदन पौर अमृत मास्था के सपक्षे परामृतम तब अब अभिमन्यु सहसा गर्जता हुआ उछलकर पौरों के रथ के ईशा दंड पर चढ़ गया फिर उसने पौरों की छूटियाँ पकड़ लीं जघाना पदाम सूतम अचना पातध्वजम विक्षोभ्याम भोनिधिम तार्ष्यक्ष उसने पैरों के आघात से पौरों के सारथी को मार डाला और तलवार से उनके ध्वज को काट गिराया फिर जैसे गरुण समुद्र को क्षुब्ध करके नाक को पकड़ कर दे मारते हैं उसी प्रकार उसने भी पौरव को रथ से नीचे पटक दिया तमागरत के शांतम दृशो सर्व पार्थिवा उक्षाणम इव सिंह न पाद्यमान उस समय संपूर्ण राजाओं ने देखा जैसे सिंह ने किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो उसी प्रकार अभिमन्यु ने पौरव को गिरा दिया है वे अचेत पड़े हैं और उनके सिर के बाल कुछ उखड़ गए हैं तमाजुन एव संप्तम कृष्यमाणम अनाथवत पौरव पातितम दृष्टानाम पौरव अभिमन्यु के वश में पड़कर अनाथ की भांति खींचे जा रहे हैं और और गिरा दिए गए हैं यह देखकर जयद्रथ सहन न कर सका स बर् बर्वतम किमक सतजालत चरमचादा खडगम चवन दन पर्यपत रथात वह मोर की पाख से आच्छादित और सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से अलंकृत ढाल और खडग लेकर गर्जता हुआ अपने रथ से कूद पड़ा तथा महालोक्यूज उत्पात रथा से नव्यपात तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जद्रथ को आते देख पौरव को छोड़कर तुरंत ही पौरव के रथ से कूद पड़ा और बाज के समान जयद्रथ पर झपटा ठ्य संस्रृंसा शत्रु संप्रचोदानिछेदाशिना का शर्मण संध अभिमनि शत्रुओं के चलाए हुए प्रास पट्टिस और तलवारों को अपनी तलवार से काट देते और अपनी ढाल पर भी रोक लेते थे स दर्शय चर्मचाथ पुनर्बली विद्यक्षत्र पिता बैहरीण संसाराभिमुख सूर शार्दुल इव कुंजर सूर एवं बलवान अभिमन्यु सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर पुनः विशाल खड्ग और ढाल हाथ में ले अपने पिता के अत्यंत वैरी विद्य छत्र के पुत्र जयदत्त के सम्मुख उसी प्रकार चला जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है तो परस्पर मास खड संप्रजक के वे खड्गदंत नखाध समे जा आयुष के रूप में उपयोग करते थे और बाघ तथा सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़कर बड़े हर्ष और उत्साह के साथ परस्पर प्रहार कर रहे थे सम्पाते स्विघाते सुनिपाते स्विचरमण न तोरंतर कचिश नर ढाल और तलवार के संपात अर्थात प्रवाह अभिघात अर्थात बादल के लिए प्रहार और निपात अर्थात ऊपर नीचे तलवार चलाने की कला में उन दोनों पुरुष सिंह अभिमल्यू और यदरथ में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई देता था अवक्षे पोषण शस्त्रदर्शनम बाह्यात निर्विशेषम अदृश्य थ खड्ग का प्रहार खड्ग संचालन के शब्द अन्यन्या शस्त्रों के प्रदर्शन तथा बाहर भीतर की चोटें करने में उन दोनों वीरों की समान योग्यता दिखाई देती थी बाह्यमा तय चरंतो मार्गमोत्तम दादी दादिशात ए महात्मा सपक्षा भी व पर्वत वे दोनों महामनस्वे वीर बाहर और भीतर चोट करने के उत्तम पैतरी बदल हुए युक्त दो पर्वतों के समान दृष्ट गोचर हो रहे थे ततो इसी समय तलवार चलाते हुए की ढाल पर ने प्रहार किया तथो विक्षि सौभद्रथलाहारे सप्तर चंद्र राज बलोधूत सौभद्रत महानसी उस चमकीली ढाल पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था उसकी पर जयदरथ ने जब बलपूर्वक प्रहार किया तब उससे टकराकर उसका वह विशाल खड्ग टूट गया भग्न संत्य पद अदृश निथम पुनरासी अपनी तलवार टूटी हुई जानकर जयद्रथ छह पग उछल पड़ा और पलक मारते मारते पुनः अपने रथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। सहिता सर्व राज परिव्र उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध मुक्त होकर अपने उत्तम रथ पर जा बैठा इतने ही में सब राजाओं ने एक साथ आकर उसे सब ओर से घेर लिया महाबल महाबल तब महा कुमार ने तथम और तलवार ऊपर उठाकर जयद्रथ की ओर देखते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया सिन्दुराजम परित्यज्य सोभद्र परवीरहा तापया मास तत्म भुवनम भास्कर भोज था शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने सिंधु राज्य को छोड़कर जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को तपाते हैं उसी प्रकार उस सेना को संताप देना किया। कनक भूषण समरे घोराम दौपता मग्निशाम तब सल्य ने समर भूमि अभिमन्यु पर संपूर्णता लोहे की बनी हुई एक क्षणभूषित भयंकर शक्ति छोड़ी जो अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित हो रही थी ताम वप्लुत जग्राह विक्रोशाकोदी वैनते यो यथा काम उमोतम जैसे गरुण उड़ते हुए श्रेष्ठ नाग को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु ने उछलकर उस शक्ति को पकड़ लिया और म्यान से तलवार खींच ली तत्घाव सत्यम सा तेजस सहिता सर्वरा चार सिंहनातम अमित तेजस्वी अभिमन्यु की वह फूर्ति और शक्ति देखकर सब राजा एक साथ सिंहनाद करने लगे सौभद्र परवीरहाय वैद्य विक्रताम सिताम उसमें समय शत्रवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने वैदुर्यमि की बनी हुई तीखी धार वाली उसी शक्ति को अपने बाहुबल से सल्ले पर चला दिया सात्य रथमा साध्य निर्मुक्त भुज गोपमां झानसूत शल्य रथा चैनम अपातियत से छूटकर निकली हुई सर्प के समान प्रतीत होने वाली उस शक्ति ने शल्य के रथ पर पहुंचकर उसके सारथी को मार डाला और उसे रथ से नीचे गिरा दिया तथो विराट ध्रुप दौ धृष्ट के तुर्यधि सात्यकी के कया भी बहुत धृष्ट दुम तिखंडऊ यमौ च द्रौपदी साध साधु साधे चुक्रशु यह देखकर विराट द्रुप धृष्ट के तो युधिष्ठिर सातिकी के के राजकुमार धीमसेन धृष्ट दुमन शिखंडी नकुल सहदेव तथा तो द्रौपदी के पांचों पुत्र साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह कर कोलाहल कर कर, करने लगे बाण शब्दाच विविधा सिंगना पुष्क प्रादुरातन हर्षयत सौभद्रंपलायता उस समय युद्धभूमि में पीठ न दिखाने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए नाना प्रकार के बाण संचालन जनित शब्द और महान सिंहनाथ प्रकट होने लगे तन्दा मृत्यंत पुत्रास्ते शत्रोर्विजय लक्षणम अथैरम सहसा सर्वे समन्ता निशित शरय अभ्या करण महाराजा जलदायु पर्वतम महाराज उस समय आपके पुत्र शत्रु के विजय की सूचना देने वाले उस सिंहनाथ को नहीं सह सके वे सबके सब सहता सब ओर सह से अभिमन्यु पर पहले बाणों की वर्षा करने लगे मानो मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसा रही हो तेम च प्रियमित च पराभवम् अभ्यात। अपने सारथी को मारा गया देख कौरवों का प्रिय करने की इच्छा वाले ने कुपित वाली शत्रु पर पुनः आक्रमण किया इस श्री महाभारते द्रोण पर्वणी द्रोणाभिषेक पर्वणी अभिमय पराक्रमे चतुर्दशोध्या इस प्रकार थी महाभारत द्रोण पर्व के अंतर द्रोणाभिषेक पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक चौदहवां अध्याय पूरा हुआ